संक्षिप्त महाभारत महर्षि व्यास का संकलित और राजा हरग्रीव के दृष्टांत देकर युधिठर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना वैश्पाण जी कहते हैं जन्मे जय अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया तब महर्षि व्यास कहने लगे सौम्य अर्जुन का कथन बहुत ठीक है गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है धर्मग्य, तुम स्वधर्म का ही आचरण करो तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितर, थी और सेवक इन सब का निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है अतः तुम इन सब का पालन करो पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो राजन यज्ञ विद्या भिक्षा इंद्रियों का राजयम ध्यान एकांत सेवन संतोष और शास्त्र ज्ञान ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्ध सिद्धि देने वाली है क्षत्रियो के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी मैं उन्हें सुनाता हूं यज्ञ विद्याभ्यास शत्रुओं पर चढ़ाई करना राज लक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना दंड देना दबदबा रखना प्रजा का पालन करना समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना तप सदाचार दब्योपार्जन और सुपात्र को दान देना क्षत्रिय की ये सब कर्म इसे एलोक और परलोक दोनों ही में सफलता देने वाले हैं इनमें भी दंड धारण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 बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग अलग आश्रम थे जो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल पुष्पादी से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख शंख के आश्रम पर आए, गए हुए थे लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहां के वृक्षों से बहुत पके हुए फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे इतने ही में शंख वहां गए उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा भैया तुम्हें ये फल कहां से मिले इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई कहां तो ने कहा तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है इसलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुना करो कि राजन बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी की अपराध किया है है इसलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई के आज्ञा पर धारण कर लिखित राजा के पास गए उनसे बोले राजन मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं इसलिए आप मुझे दंड दीजिए सुद्यम ने कहा विप्रवर यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करने का भी उनको अधिकार है ही अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा कीजिए मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूंगा परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया इसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है अब आप मुझ को करें। शंख ने कहा भैया मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ तुम तो धर्म को जानने वाले हो तुमको धर्म का उल्लंघन हो गया था उसी का तुम्हें दंड मिला है अब तुम शीघ्र ही बाहूदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का दर्पण करो भविष्य में कभी अधर्म में मत मन मत ले जाना शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनीत जल में स्नान किया और फिर वे ही तर्पण करने को तैयार हुए कि उनकी भुजाओं में से कमल के समान दो हाथ प्रकट हो गए इससे बड़े उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्हें अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए शंख ने कहा भाई तुम शंका न करो मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं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 इसलिए राजन आप शोक त्यागी अपने भाई अर्जुन की हित बात पर ध्यान दीजिए क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंड धारण करना ही है मूल मुण मूलाना उनका काम नहीं है तात वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरथ किए थे उन्हें अब सफल होने दो तुम नहस पुत्र यात्र के समान पृथ्वी का पालन करो अपने भाइयों के साथ धर्म अर्थ और काम का भोग करो पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना पहले अतिथियों को पितरों और देवताओं के ऋण से हो लो। इसके बाद तो दक्षिणाओं वाले यज्ञ करोगे तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा राजन मैं तुमसे जो बात कहता हूं उस पर ध्यान दो वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे देखो जो राजा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 शत्रुओं को अपने तेज और बुद्धि के बल से काबू में रखना चाहिए पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा तो अपने राज्य में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कराना चाहिए सूर्यीर श्रेष्ठ सत्कर्म करने वाले विद्वान वेदपाठी, ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए जो बहुश्रुत हो उन्हें धर्म में नियुक्त करना चाहिए तथा तो एक व्यक्ति में चाहे वह कैसा ही गुणवान हो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता विनयहीन है मानी है मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है वह पापी हो जाता है और लोक में उसे दुर्दान्त क्रूर कहा जाता है कई बार प्रजा लोग जो राजा की ओर की से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों से नष्ट हो जाते हैं तथा चोरों के उपद्रवियों से दुख पाते हैं उसमें राजा ही दोष का भागी होता है किंतु पूरे पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो उस अवस्था में राजा को कोई पाप नहीं होता राजन इस विषय में मैं तुम्हें हैग्रीव का प्रसंग सुनाता हूँ वह बड़ा और पवित्र कर्म करने वाला था उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था परंतु पीछे निस्सहाय हो जाने पर शत्रुओं ने उसे हरा मार डाला वह शत्रुओं का निग्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी उसने विचार पूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया अहंकार को पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया इस प्रकार संपूर्ण लोगों को अपने सुय से व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है उसने यज्ञादि के अनुष्ठान से दैवी और दंड नीति से मानसी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन किया था